ओम। श्री परमात्मने श्रीपरमात्म नम श्रीभगवाच इदम तो गुह्यतम प्रवक्षा नन सुयवे ज्ञान विज्ञानसि या मोक्षसेशुभाेद इदं प्रवक्ष्यामि अनुसुयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे गुह्यतम प्रवक्ष्याम एव ज्ञानम ते तुज अनुसुयवे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इदं इस गुह्यतम परम गोपनीय विज्ञान, विज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञानम ज्ञान को पुनः प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा तू कि यत जिसको ज्ञावा जानकर तू अशुभात दुखरूपस संसार से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा राज विद्या राज गोहियम राजविद्याजगुह पवित्र प्रत्यक्ष इदम् राजुह्यम पवित्रद छगम धर्म्यम सुसुखम सो कर्तमय एवं शब्दाद यह विज्ञान सहित ज्ञान राज विद्या, सब विद्याओं का राजा राज गोहियं, सब गोपनियों का राजा अति पवित्र उत्तम अति उत्तम प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्ष फलवाला वाला धर्मयुक्त कर्त साधन करने में सुसुखम बड़ा सुगम और अव्यय अविनाशी है अश्रद्धान पुरुषा धर्मसा परत अम निवर्त मृत्युसारद छेद अश्रद्धा पुषा धर्मस्य अस्य अ पराप्य मामनिवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्मनी अन्वय एवं शब्द परत हे परंतप अस्य इस उपर्युक्त धर्मस्य से धर्म में अश्रद्धा श्रद्धारह पुरुष माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर मृत्यु संसार संसारवर्तमनी मृत्यु चक्र में निवर्तन्ते भ्रमण करते रहते हैं माया सर्वं मै तत जगद्तमूर्ति मतस्था सर्वूतावस्थि पदछेद माया मै तत जगत अव्यक्तमूर्तिनाथनी अवस्थितः अन्वय इव शब्दार्थः मैं मुझ अव्यक्त निराकार परमात्मा से इदम् यह सर्व सब जगत जगत जल से बर्फ के सदृश ततम परिपूर्ण है च और सर्वभूतानी सद्भूत मतस्थानी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं किन्तु वास्तव में अहम् मैं तु उनमें न अवस्थित स्थित नहीं हु। ना चा पश्यमे हुता पश्य मे भूतस्थो भूतभृन चूतस्थो मूतभन पदछेद न मतस्थानी भूता पश्य मे योग भूतभृत न भूतस्थ मम आत्मा भूतभावना भूत शब्दार्थः अन्वय वे सब भूत मतस्थानी मुझ में स्थित नहीं है किन्तु मैं मेरी ईश्वरम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख कि भूतभृत भूतों का धारण पोषण करने वाला च और भूतभावन भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मम मेरा आत्मा आत्मा आत्मास्तव में भूतस्थ भूतों में स्थित न नहीं है यथा वायुः तथा सर्वाणि भूतानि महासर्वाणी भूता मतस्थानीपारद्छेद यथा आकाश य आकाशस्थित वायुः वायुसग महां तथा सर्वाणी भूता मतस्थानी उपधारय अन्वय शब्दार्थः यथा जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्रगह, सर्वत्र विचरने वाला महान महान वायु वायु नित्यम सदा आकाश स्थितः, आकाश में ही स्थित है तथा वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणी संपूर्ण भूतानि, भूत अर्थात पंचभूत मतस्थानी मुझ में स्थित है इति ऐसा उपधारय जान। जान्ता कौंतेय प्रकृति यानी माका कल्पयुनस्ता कल्पाद विसृजाम्य हम पदच्छेदूता कौंतेय प्रकृति या माका कल्पये पुनः ती कलो विसृजा्यहम अन्वय शब्दाथ कौंतेय हे अर्जुन कलपच्छय कल्पों के अंत मेंनी सद्भूत माका मेरी प्रकृति प्रकृति को यानी प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पादों कल्पों के आदि में ता उनको अहम मैं पुनः फिर विसृजामी रचता हूँ प्रकृतिम स्वामवस्टभ्य पुनः पुनः विसृजा पुनःपुन भूतग्रा कृष्ण अवश्य पदच्छेदः पदछेद प्रकृति स्वाम्य विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम कृत्थनमशम प्रकृते वशा न्वय एवं शब्दार्थ स्वाम अपनी प्रकृति प्रकृति को अवस्टभ्य अंगीकार करके प्रकृते स्वभाव के वशात बल से अवश्य परतंत्र हुए इमम इस कृत्सन संपूर्ण भूत भूतग्राम भूत पुनः पुनः, बार बार उनकी कर्मों के अनुसार विसृजा रचता हूँ उदासिन तर्माणि निबधनजया उदासीनसीनमसक्तु कर्मसु पदच्छेदः पदछेद उदासीनवत् आसीनम् निबध्नती धनंजया कर्मसु आसीनमसक्तु कर्मसुन्वय शब्दार्थः धनंजय हे अर्जुन तेशु उन कर्मसु कर्म में असक्तम आसक्तिरहित चर उदासीनवत उदासीन के सदृश आसीनम स्थित माम मुझ परमात्मा को ताणि कर्म न नहीं निबधनती बांधते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते हेतुना सचराचर हेतुन कौंतेय जगद विपरीवर्तते पदछेद मैं अक्षेण प्रकृति शूयती सचराचर हेतुना कौन्ते जगद विपरीवर्तते अन्वय यथ कौंतेय हे अर्जुन मया मुझ अध्यक्षेण अधिष्ठाता की सकाश से प्रकृति प्रकृति सचराचरम चराचर सहित सर्व जगत को सुयति रचती है और अनेन इस हेतुना हेतु से ही जगत यह संसार चक्र घूम रहा य संसारचक्र विपरीवर्त मा मानुषिम मांूढ़ानुषीं परम पर जान मम भूत महेश्वर पदछेद अजानती मूढ़ा आश्रितम् तनुमाश्रित पर भावता मम भूत महेश्वर अन्वय एवं शब्दार्थः मम मेरे परम पर भाव भावको न जानने वाले मूढ़ मूढ़ल लोग मानुषिम मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाले माम मुझ महेश्वरम, संपूर्ण भूतों की महान ईश्वर को अवजानती तुच्छ समस्ते हैं अर्थात अपनी योग माया से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 राक्षसिम, आसुरिम मोघकर्माघज्ञा विचेतसाक्षसी आसुरीम चकृति मोहिनी अन्वय शब्द मोघाशा व्यर्थ आशा मोघकर्माण कर्म और मोघज्ञा व्यर्थ ज्ञान वाली विचेतस विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसिम, राक्षसी आसुरिम, आसुरी च और मोहिनिम, मोहिनी प्रकृतिम, प्रकृति को ही श्रिता धारण की रहते हैं महात्मानस्तु महात्मस्तु पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्यन्यमसो ज्ञावा भूतादीम पदछेद महात्मा दी प्रकृतिश्रिता भजन अन्य मनसवा भूतादीम अन्वय एव शब्दार पार्थ हे कुंती पुत्र दैवीं दैवी प्रकृतिम प्रकृति की आश्रिता आश्रित महात्मान महात्मा जन मुझको भूतादिम सब भूतों का सनातन कारण और अव्यय नाश रहित अक्षर स्वरूप ज्ञावा जानकर अन्य मनस अन मनसी युक्त होकर भजन्ति, निरंतर भजते हैं माम सतत कीत मतंत दृढ़व्रता नमस्यम भक्तियापाससते पदछेद सतत कीीर्तयन माम भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते च यंत चृढ़व्रता नमस्य मक्तिया नित्ययुक्ता उपास दृढ़व्रता दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन सततम् निरंतर कीर्तयत मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत यत्न करते हुए च और माम मुझको बार बार नमस्त प्रणाम करते हुए नित्ययुक्ता सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर भक्तिया अन्य प्रेम से माम मेरी उपासते उपासना करते हैं ज्ञान ज्ञानयन यजनों मासते एक पृथ्वन बहुधा च अपि अन्ये मुख्छेद माम मासते एक पृथक् वहुधा विश्वतो तो मुखम अन्वय एवं शब्दार्थ अन्य दूसरे ज्ञान माम मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन अभिन्न भाव से यजंत पूजन करते हुए अपि भी मेरी उपासना करते हैं चा और दूसरी मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित विश्व मुखम मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासते उपासना करते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा औषधम मंत्रो हम हमे मंत्रोहमेवाज्यम अहम हुत पदच्छेदः अहम् क्रतुह अहम् यज्ञः स्वधा अहम् अहम् औषधम् अहम अहम् अहम् एव आज्यम अहम् अग्निः अहम् होतम् अन्वय एव शब्दार्थः क्रुह क्रतु अर्थावकर्मकांड अहम मैहु यज्ञ यज्ञ अहम मैहु स्वधा स्वधा मैं मैहु औषधम ओषधी अहम् मैं मंत्रह, मंत्र मंत्र अहम् मैं हूँ आज्य घृत अहम् मैं हूँ अग्नि अग्नि अहम् मैं हूँ औरुत हवन रूप रूप्रिया अहम् मैं एव ही हूँ पिताह जगतो माता धाता पिताम वेद्यम पवित्रमोकार ऋक्सा यजुरव पदछेद पिता अहम् अहम जगत माता धाता पिताम वेद्य पवित्र ओंकारजुय शब्दाईस जगत संपूर्ण जगत का धाता धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता पिता माता माता पितामह पितामह वेद्यम जानने योग्य पवित्रम पवित्र ओंकारह ओंकार तथा ऋक् ऋग्वेद साम, सामवेद, और, यजुर्वेद भी, अहम्, मैं, सामेदुयजुर्वेदी अहम मै प्रभुः गतिर्भरताभुसाक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थ निधनम बीजम बीजमव्ययम् पदच्छेदः गति भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः प्रभवः शरण सुहृत प्रभव प्रलय अव्ययम् बीजम अव्यय शब्दार्थः एवं प्राप्त गतिने योग्य परम धाम भर्ता भरण पोषण करने वाला प्रभुः सबका स्वामी साक्षी शुभ का देखने वाला निवास सबका स्थान, शरण शरण लेने योग्य सुहृत प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला प्रभव प्रलय सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थानम स्थिति का आधार नीधान, और अविनाशी कारण भी कारणभ मैं एव ही हूँ तपा्यहमह वर्षम निगृहीणासृजा चमृत मृत्यु सदस्य पदच्छेदः तपामि वर्षम् च चाहर्जुन पदछेद तपा अहम वर्षम निगृहणा उत्सृजा चमृत मृत्यु चत्सर्जुन अन्वय शब्दा अहम ही तपामी रूप से तपता हूँ वर्षम वर्षा का निगृहणा आकर्षण करता हूँ च और उसे उत्सृजामी बरसाता हूँ अर्जुन हे अर्जुन अहम मैं एव एवं अमृतम अमृत च और मृत्यु मृत्युहूँ चा, और सत असत, सत असत सत्सत् सत्सत् ची अहम महीद्या सोम पाह पूत पापा पापूत पापयज्ञवा स्वर्गतिम प्राथय ते पुण्यसाद सुरेन्द्रलोक देवभोगान मसनि दिव्यादगाद्यां सोम पुतपापै इष्ट्वा स्वतीय ते आसाद्य सूरेन्द्र लोक देवी दिव्या अन्वय एवं शब्दार्थ त्रय त्रैविद्या तीनों वेदों में विधान किए हुई सकाम कर्मों को करने वाले सोम पा सोमरस को पीने वाले पूतपापा पापरहित पुरुष माम मुझको यज्ञ यज्ञों के द्वारा इष्टवा पूजकर कर स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थयते चाहते हैं ते वे पुरुष पुण्यम अपने पुण्यों के फलरूप सुरेंद्र लोकम स्वर्गलोक को आसाध्य प्राप्त होकर दिवी स्वर्ग में दिव्यान दिव्य देवभोगान, देवताओं के भोगों को अश्नति भोगते हैं तेत भोग स्वर्गलोकम विशालम छीड़े पुण्य मर्तलोक मनु प्रपन्ना गतागत काम काम से पदछेदे तुवा स्वर्गलोकं विशाल क्षेड़े पो विशन्ति मर्तलोक विशंतीयधर्मुप्रपन्नातागत काम शब्दार्थः ते वि वे तम उशाल विशाल स्वर्गलोक स्वर्गलोक को भुक्तवा भोगकर कर पुण्य पुर्ण्य छीणे होने पर मर्तलोकम मृत्युलोक को विशंति प्राप्त होते हैं एवं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप त्रयी धर्मम तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले और कामकामह भोगों की कामना वाले पुरुष गतागतम बार बार आवागमन को लभंत प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य की प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छिड़ होने पर मृत्यु लोक में आते हैं अनन्यास अन्याचित मे जान परुपासते तमाम न्याभुक्ता योगक्षेम पदच्छेदः पदछेद अन्याय मे जना परुपते तमाम निर्दक्षेम वहाम अहम् अन्वय एवं शब्दार्थ ये जो अनन्याह, अनन्य प्रेमी भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को चिंतन निरंतर चिंतन करते हुए परिपासते निष्काम भाव से भजते हैं तेषाम उन नित्याभियुक्ता नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाली पुरुषों का योग छेमम योग योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भागवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है अहम् मैं स्वयं वहाँ में प्राप्त करा देता हूँ ये प्यन्या देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता तेमा कौंते यजंत्य विधिपूर्वक पदछेद ये, ये अपि ते अभी अन्यता भक्ताजंतेया अन्वता मं कौतेय यजूवक अन्वय इव शब्द हे अर्जुन अपि यद्यपि श्रद्धया, श्रद्धा से अन्विता युक्त ये जो सकाम भक्ता भक्त अन्य देवता दूसरे देवताओं को यजंते उजते हैं ते वे अभी भी माम मुझको एव ही यजंती पूजते हैं किंतु उनका वह पूजन अविधि अविधि पूर्वक अवधिपूर्वक अज्ञान पूर्वक है अहम ही सर्वज्ञा भोक्ता च प्रभुरव न तो ममजानती तत्व नात्यवंती पदछेद अहम ही सर्व् भोक्ता चभु एवं न तो मं अभी जानते तत्व अतः च्यवती ते अन्वय शब्दा क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भोक्ता च और प्रभुह स्वामी च भी अहम मैं एव ही हूँ तो परंतु ते वे माम मुझ परमेश्वर को तत्वेन तत्व से न नहीं अभिजानती जानते अतः इसी से च्यवंती गिरते हैं अर्थ पुनर्जन्म कोता्रता भूतानी भूतेज्या मद्याजिनोपिमा पदछेद या द्रता देवान् पितृन या भूतानि पितृव्रता भूतानी यानी भूतेज्या मद्याजिन अम अन्वय एवं शब्दार्थ देवव्रता देवताओं को पूजने वाली देवान देवताओं को यानी प्राप्त होते हैं पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पितृण पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतेज्या भूतों को पूजने वाले भूतानि भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं और मध्याजिन् मेरा पूजन करने वाले भक्त माम मुझको अपि ही या प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रय्छती तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रतात्म पदछेद फलम् तोयम् पत्र पुष्प फल तो ये भक्त प्रय्छति तत्म भक्ुपहृत एवं प्रतात्म अन्वय जो कोई भक्त मे मेरे लिए प्रेम से पत्र पत्र अर्थात तुलसी एवं बिल्व पत्र आदि पुष्प पुष्पुष्पलम फल तोयम जल आदि प्रयच्छति अर्पण करता है प्रतात्मन उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्त्युपहृतम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तत वह पत्र पुष्पादि अहम मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अश्नामी खाता हूँ यत्षि यदश्नासी यज्जो हो दासी यपस्सी कौन्ते तत्कुषव पदच्छेदः ददासि मदर्पणम पदछेद यदश्नासी युहोषि ददासी यौन्ते तत्क शब्दार्थः शब्द हे अर्जुन तु य जो कर्म करोशी करता है यत जो अषनासी खाता है यत जो जुहोशी हवन करता है यत जो ददासी दान देता है और यत जो तपस्सी तप करता है तत वह सब मदर्पण मेरी अर्पण कुरस्व कर शुभार शुभ शुभाशुफल मोक्षस कर्म बंधन संनगुक्तात्मा विमुक्त मैश्यसी पदछेद शुभ एवम् मोक्षसी कर्मबंध नहीं है संयास योग युक्तात्मा माम मैश्यसी अनवय एवं शब्दार्थ एवं इस प्रकार सन्यास योग युक्तात्मा जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं ऐसी संयास योग से युक्त चित्तवाला तू शुभाशु फलैह है, शुभ शुभ फलरूप कर्म बंधन, नहीं है, कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा और उनसे विमुक्त मुक्त, मुक्त होकर माम मुझको ही उपैश्यसी प्राप्त होगा समो हम नामे द्वेश्योष्टि मे देश्योस्त प्रिये भजन तो मं भक्त मयी ते तु चाप्यह पदछेदूतेषु ने अस् ये भजन तो मं भक्त मयी ते च अपि अहम् अन्वय एवं शब्दाथ अहम् मैं सर्वभूत सभूत में समह, सम भाव से व्यापक समसेपकूँ न कोई मैं मेरा द्वेश अप्रिय है और न न प्रिय प्रिय अस्ति है तु परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्तिया प्रेम से भजन्ति भजते हैं ते वे मई मुझ में हैं च और ह मैं अषु उन्मी प्रत्यक्ष प्रकट अपि अभी चेतुदुराचारो भजते मन साधु मतव्य सम्यवसि सह पदछेद अपि चेत सुदुराचार भजते मन्यभाग साधु मतव्य सम्यक शब्दार्थः चेत यदि कोई सुदुराचाराशय दुराचारी अपि भी अनन्य भाक अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजते भजता है तो सह वह साधु साधु एवं मंतव्य माननी योग्य है ही क्योंकि सह वह सम्यक यथार्थ व्यवसित निश्चय वाला है अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है क्षेत्र भवती धर्मात्मा शांति गति कौनते यति जानी नामे भक्त प्रश्यती पदछेद भवति धर्मात्मा शांति गौंतेय प्रतिजानी ना भक्त प्रणश्यती अन्वय एवं शब्द क्षिप्र शीघ्रि धर्मात्मा धर्मात्मा भवति हो जाता है और शाश्वत सदा रहने वाली शांतिम परम शांति को निगच्छति प्राप्त होता है कौनतेय हे अर्जुन तू प्रति प्रतिश्चयपूर्वक सत्य जानी ही जान की मैं मेरा भक्त भक्त न प्रश्यति नष्ट नहीं होता पार्थ मि पाथ व्यपारश्रि ये स्यु पाप यश्या सुद्रा तेती परति पदछेद मि पाथ व्यपाश्रित्य ये अपि नयः अुह पापयन तथा वैश्याद्र गति अन्वय एवं शब्द ही क्योंकि पार्थ हे हेअर्जुन स्त्रि स्त्री वैश्या वैश्य शुद्रा हा, शुद्र तथा तथा पापयोनय पाप योनिचांडालादि ये जो कोई अपि भी स्यूह हो ते वे अपि भी माम मेरी व्यापारश्रित शरण होकर पराम परम गतिम गति को ही यान्ति प्राप्त होते हैं कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्ता अम सुखम भजस्वमाम् भजस्वेद किं पुनः राजर्षयः तथा भक्ताजर्ष्यं असुख लोकम शब्दार्थः पुनः फिर इसमें तो कहना ही किम क्या है जो किो पौयाशील ब्राह्मणा ब्राह्मण तथा तथा राजर्षयः राजर्षि भक्ता भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं इसलिए तू असुखम सुखरहित और अन्यम क्षण भंग इस लोकम् मनुष्य शरीर को प्राप्य प्राप्त होकर निरंतर माम मीराही भजस्व भजन कर मन्मनाभव मद्याजिम नमस्कुर मे वैश्यसी युक्त व आत्म मत्परायण पदछेद मन भक्तः माम मनमनाभक् मामेव ममस्कुर मे मामे वैष्यसी उक्ता मतरायण अन्वय एव शब्द मनम मुझ मनवाला भव हो मदभक्त मेरा भक्त भव बन मध्याजी मेरा पूजन करने वाला भौ हो माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर एवं इस प्रकार आत्मान आत्मा को मुझमें युक्वा नियुक्त करके मत मतपरायण मेरे परायण होकर तू मुझको एव येष्यसी प्राप्त होगा ओ तदि गीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्या श्री संवादे कृष्णाजुन संवाद राजुह्योग नौम्हाय